तो देखो साहब पाँच भाई पांडू छठी द्रौपदा सातवीं माता मैणा दे आप है जो बैठा सतरा पुत धर्मरा बड़ा है जो को शौक मौज से बैठा ढाकन देरा गडरा राजा आप सत लेवा रे तो हत्नापुर आवे हथनापुर आवय हतनापुर आवे जद दे आन घर रे आंगणे उबारे घर आंगणे उबारे उन टेमरे मायने माता है तो गजमोतियाँ रो थाल भर माता ने बखिया गाले हे माता तारे घरी बखिया में नी लाओ मैं कूँ जको जी वचन रखता वो तो आपने एक बचन कह है हे महाराज बखिया गालू हूँ और बखिया ले लो तो के नहीं भाई थारा पाँच बेटा है और भेलो एक देख दन, मैं सुवा दे तो तारे घर भख्या लो निधर बेटा ब्राह्मण महाराज आप एक एक दन छोड़ दो दो दन मारा बेटा कोई मरे इन कोई करे तो पहला पहला सूता अर्जुन जी महाराज रे बेहला पांच पर्वत ले अर्जुन जी माथे दरिया तो सारी सारी रात अर्जुन जी महाराज दोरी घड़ी काडी दोरी घड़ी काडी उन टाइम रे मोहिने किसी ने सत्रापूत धर्मरा आज्ञा कारी वी कही नहीं बात नहीं करे ना दुख देखावे दूसरो दन यो तो सहंदे धीरे भेड़ा सूता पांच पर्वत ले और सहंदे धीरे माथे में लिया तो सारी सारी रात संदेजी महाराज दोरी घड़ी काढ़ी तो आप दुखरी बात कही नहीं नहीं सुनावे अब बैठा तीजो धनी हो नुकले जी भेड़ा सूता तो नुकले जी ने माधे पांच पर्वत ले और नुकले जी माथे मेलिया तो सारी रात नुकलो तरफड़ो का दी तो दुखरी बात आपने नहीं सुनावे तीज धनी या चौथो धनी यो आर जैसल सूता पांच पर्वत ले जैसल मेलिया तो सारी रात जैसल महाराज दोरी घनी तो दुखरी बात माता ने नहीं सुना वे जैसल पांचवा दनियो अरे भीम जी भेड़ो सूतो अरे माता बोलिया हे भैया ओ ब्राह्मण है अपन सत्रापूत धर्मरा आज्ञाकारी हो अर बेटा आप ध्यान ध्यान सूजे अर ब्राह्मण ने छाड़ा छेड़ मत करजे आधी रात हुई अरे गैर मेर समेर ले और भीव जी माथे में लिया तो भीम जी बोलिया आज तो भाई मने माथर माथिर घना खावे अरे आज मने माथर घना खावे भीम जी हाथ फेरियो तो ब्राह्मण नी चोटी हाथ में जलगी ब्राह्मण ने चोटी हाथ में जलगी लेन आप ऊपर कर फेंकियो तो जा गुंचिए नाडे रे मने ने कलीज गियो गुचिये नाडे में कलीच गियो उन टाइम रे टेमरे मोहन माता उठिया तो हेरे ब्राह्मण क्यों नहीं उठिया उठिया बेटा ब्राह्मण ब्राह्मण क्यों नहीं उठिया है तो वे नहीं नंगे करो हे बेटा और तो मरे ला आबरी खाई रे मोई अर अरे बर्मो मर जा पर खाई रे मोह ने <laughs> बर्मो मर जावे पर खाई में तो अठी अठी पूछियो जे स्वयं देव जी महाराज क्योंकि माँ मोहन ठा नहीं है भीमजी ने पूछ ये री हकीकत भीम जी और कोई नहीं बतावे ला जा भिया और मरेला आपरी खाई में ब्राह्मण मरेला पर खाई में हे बेटा ये ने अपन बता दे तुम कि माँ है मैं आठ गौ माथे करण ऊपर करनी हूँ फैंकियों हो जो घीओ घटी नहीं है ठा नहीं है तो माता दौड़ता दौड़ता है बेटो ने छोटी छोटी छोटी छोटी फरुकरी फरुकरी ने तो, चोटी चोटी चोटी चोटी तो हैं चार बेटों हेलो करियो चारों चारो पांचो मांटो खीज उबारी ब्राह्मण बारे नहीं आवे ब्राह्मण बारे नहीं आवे तो अब कई करे बोलिया के भिहेरा कड़ा अपो नही निकले अपो नही निकले ने हेलो करो तो ये ने बार तो भिया ने माता लेन लेरी भिया और मरे मरेगा आभरी खाई में ब्राह्मण मरे ला बेटा पर खाई में तो ऐसो विचार करो ब्राह्मण ने हाल बारे काड ए माँ ब्राह्मण ने तो काढ़ ला पण ब्राह्मण अपन ने दुख दा अरे बेटा ब्राह्मण कहरे घर दे दुख तो ब रूप है के अपन जुग जुग कोडिया उजाओ जुग जुग हथिया लग जावे ब्राह्मण ने बारे काढ़ो बेटा झट ब्राह्मण ने ले बीहो अरे बारे हो, तो गंदा जल पणियों स्नान कराया सपाटा कराया ला घरे बेहनिया तो ला घरे बेहणिया जद कि ब्रह्मा आप घर रा वह जो को दक्षिया ले जाओ तो के नहीं भाई पांडुआर घरे दक्षिया में नहीं ले जाओ पांडुआर घरे दक्षिया नहीं ले जाओ थारे पंडराजा पड़ी हुए नारगी में मैं जो मैं कू जको काम करता वो तो भाई थारे घरे दक्षिया ले जाओ निधर दक्षिया नहीं, नहीं ले जाओ को बर्मा तो के ध्री सिंगरो माथो हुए सोलवों सोनो लाओ अठोतर घुर्णीरोतन लाओ गेंडे माथो लाओ अतरी बातों लाता वो गंगाजल धारी लाओ अत्रे लाता वो तो भाई थौरे पंडराजा ने नारगी में उ बारे पंद्रह नि पंराजा पड़ियों नारगी में थौरे कर रो दौन मने नहीं जते पांच भाई पांडु देखन बोलिया के भैया जरी सीघरो मथो तो थूला तो माता मने मेलो लोग जरी सिंह कहडो तो आदमी है नही है तो के बेटा तू जावे जा बचमे हूँ तो एक चौरिंगियो मोमो के बंदला दे आगो नही जावा देला दीवी उठ निकलिया आप धूणस कबोण ले हर निकलिया उठ गया चौरेंगे मोमे घने जानक्यो रे मामा बैठा हो तो कह अरे भाई तू पौंडू है मारो दुश्मी है थारो बाप तो मारा हाथ पक बा डिया अरे तू मन मोमो के बंदला हुए बेटा आयो कोई कौम है तो कह मामा आयो तो कौम हूँ जरी सिंह रे माथों लेवाने आयो हूँ जो धरी सिंह बता हे बिया जरी सिंह भाईरा है तो मरणो अबखो ख मैं बताऊं थे कालियो भाखर पड़ियो आडो उ का भाखर द्रि सिंह है उरे में कर बेहे, बेहे, नाक में कर अरे लुगाई बैठी माथे में जुओं जो है तो जाऊं मामा पण ऊपर आपर मामा हाथ रख दे जट भेम उठाऊं बुआ बुआ उठ में जान अपूटो हू तो द्रिंग अपूटे हू तो आप धनुष धुल जा भालो लागो भालो लागो उठे ऊन टेम रे मैं क्यों मैं मथर खाए मे मई ने बैठी है माथर नहीं उड़ावे अनका देखे लुगाई देखो धनुष कबाव है जो पांडू आरो मरो मैय तूपीड़ो उभो आप खोज कार्ड बतायो का गयो के है पौंड धनुष देखे भूर की भाक परो रात रात तो है, तो है थारी मारो उठ आगे तो भेमजी अरे दन उगो अरे अब हम उठ भेमजी भागो तो फारो दन उगो सिंह तो छिया भीम आगे गई भी छिया आगे गई जान चौरेंगे पेश पड़ियो हे मोमा दरी सिंह आ गया अर मारी जान बनता अरे भिया अब थाने लुकाऊं घटे हाथ वह तो हाथ में लुकाऊं पग वे तो पग में लुकाऊं तो थारे बाप बापरो फड़ पकिया जो मारा हाथ पग बाड मैंने चौरंगो कर दियो इन वास्ते मैं बेटा थाने लुकाउ घटे तो मोमा की कि मारी जान तो बेटा ये मारी जीवनी खाखरे भेमजी बह गो जी सिंह चौरिंग्या मारो चोर आयो कहते पग का पग नही काढ़े तो चोरिंग्या हाथ धारी मौत है अरे बेटी मारे कोई घर नही कोई बार नहीं हाथ नहीं कोई पग नही मैं गालू घटे तो और करवाने अर आए तोड़ो अरे कर भाई मारी आ डावी खाक है खाक में तो है मारे खाखोलाई अर डावी खाक में आगो नागो बड़ अर भाई देख दखणी मैं भीमजी वे तो जरी जरी शिंह है तो कह गाली माथो खाक में का टूंटिया हाथों दबा माथो अर अरे झट देती दबा लियो भेवती ने कियो बे दबायो दबाय अर भिया निकल बारे अरे भाई बार माथो तो कर तोमस अरे भेवजी हे तरवार भाई तो रूंग तो डॉढ़ूंगे त्रि सीघरो चोरींगे क्यों रे कपूत सारो बाप तो अड़ो हो जो मारा हाथ पग बा मन चोरीगो करपूत अड़ो जलमी तो त्रि सिंगरो माथो नहीं भडियो भले तू माथो लेवाने आयो वे तो खा तो मैशन भीम जी भाई तरवार तो माथो अलगो कर दियो भीम ने क्यों रे भाई माथो तो बाई एड़ो कौम कर जगह आ डू मारे कोई जावेगा मैं बसेगा यार ये ने अलगी नौख भीम है जो खप बोरिए तो पग ऊंचो हुई नी। अरे बेटी बाप ये मारे दो दोही ठू हाथों रे तू बॉंद मैं अलगी तो नौखू ढूंढी सोरंगे रे हाथों रे बंदी ढूंढी बोल सनाई धोधिर में बुई गई अब छो माथो ले अरे घरे चापरो लारे कोई तकलीफ पड़ती वे ला आ माथो लेव बोम उठे बैठो कई कि के भाई अबे देखो अड़ो कम करो जो पांच ही पांडू चार पांडू अरे छठी दरो बुदा माता मेहणा दे अरे ये जोड़ी में बड़ो गाल तोड़ी तो में अर ले रो अब तार देवी ने चढ़ावाता दे कोई बचार करी रायोती खोले रे मैंने ले ली के मारो भियो आवेला तो खडने पग जोवेला खड़ने जावेला ये रायो आवेला आएला छतरी रायो ठी उगजा जो बो थ पगे पगे मारो भियो आवेला जज आगे तो बहमण है लार ने रायों ढोलता रुकते और उगते आवे तो हूँ मंदिर मैं हूँ ना पर शहर अरे पांच पांडू गढ़ नहीं गया अमे आगो पाछ फरफर अरे पगड़ा जो है पगड़ा जो है टेमरे मैं सत्री रायो हज उगोड़े वो अनुवंत तो वो मारी माँ है तो निये है ए सत्रो उगिया तो रायो रायो जाऊँ भरु भीम जी बुआ उठ तो बच में हड़बा डाक हड़बा डाक ईंडो गालीओ रिओ करन जातो हो जड़े हेलो करियो अरे भाई जावणिया मन ईंडो देते हे डोण लागे अरे डोण तो लागे मारे वे मोड़ो जो भाईडा मैं ऊब को रही जै तो इत कर मन ईंडो देते हठ डोण लागे जा भेवजी ने हड़े कि ईंडो चलायो कि अड़े तो दे मारे गाय वा तू अड़ो आदमी मना हो आई भेम दी न रीस रीश आई दियो ईंडो जो सनाई जोजर में बुई गई ऊन पेट रो भेवजी पेट रो दग दो घड़ीरो जलमगो आगे आगे भेवजीन लारे लारे हिला करते भाई जी मै ही आऊ हूं मैं ही आऊ हूं मै ही आऊ हूँ अरे तू को मैं थारो बेटो घड़ी रे मैं जलमियों तो घड़ूको मैं तारो बेटो हूँ तो वहां बेटा आवरो पन कह है। तो भाई मैं तो भेरू हूं हारियो रो जो हरेगा देखियो बचा रहे हरेगा तो ब्राह्मण ठीक है आवरो भाई थने गुरु धर्मेशन है अरे तू तारे हेड़े बैठो रिजे जो थोड़ी हिम्मत कर दे ही बैठो है मारो जो थोड़ी हिम्मत करा दे तो आईजी हो मैं आ हरियो रो भेरू झ उठ हूँ बुआ तो हूँ कहीं करियो ब्राह्मण हमें हेंगो रे कांबड़े भाव तो जावे अरे बोला तो जावे के थोड़ो धनी कोई है ही हई थोरोधनी कोई हई इकोक मारो धनी कोई कोई मारो धनी कोई कोनी नुकड़े रे कॉँबड़ी बाई रोय नुकड़ो रो परो कियो के मारो भाई है अड़गोरिए मोरा बेर कुण ले बैठो है जो को बचार कर झट जो भीवजी वेटू बुआ जाता आता तारत देवी जो थौन उतो थे लारे देतो ही गोडो अरे झट भड़ग मोहन मोहन भटसाई तारता देवी ने दिया आ जो निकलिया आ दांत दांत निकलिया देवी कियो के हकूमत करज भेम जी क्यों मत कर देने। देवी जो कोई बीजेण <coughs> खत्म कर दूंगा नीत रहे हाको मत कर दी हे बाप जी हाको नहीं करू जट है जो को क्यों। अम क्यों के हे माता बोलियो ब्राह्मण ढाकन गटर राजा बोलियो हे माता कोई में ले पहला तो के कवा मुंडा तो लू बाकड़ा पांच हाथ पखाल पा पौनी अरे भाई खूब मीठा भोजन अर कर पहला मीठी अरे फते पांडो ने मार दे तो दो एक दो नौ बाकला तो नौंदिया बाकड़ा पखाल तीन चार एक पायो पौर अर भेंजी कोई चेतनी आगे भूखो जो कोई तो आजी का करूं कराजी का झटपांडवा ने बोला यार अब कोमड़ी बात जावर बोला तो जाए कोमी बात जावर बोला तो जाए नुकड़ो रोये और झट बहारे निकलियो धनी तो मैं हूं बीजा धनी को जटाता चटियों चटियों पड़िया जगह पकड़न फेक फाड़न फेंक दे ढाकनगढ़ राजा ने का दो फांग भेड़े हूँ अरे फेर लड़वाने ढूंक जावे भले फेके बड़े है है उन लड़वाने जावे तो माता दे के मारो है भाई जाता मेना घड़ी पर डब जाओ मारे ने रोटी भीयड़ो खावा दो अर भियो पास रोटी टुकड़ो खा अर फेर थाऊ कुश्ती आवेला तो माता कहीं दो दो कर रोटे टुकड़े तो खटे वो तो पकड़ ले गया धूल भेड़ी कर अरे दूध तो जकेरी धार दी धार दी तो बतीस बोध न बन गया ने रोटा टुकड़ा खोला खोला पला झटकियों देखे कोई एक तो फॉंग आसमान में अरे एक फॉग फैक घाल दे प्याल में ए पाची कोई भेड़ी वे इनको करे जी दे तो ही पग अरे फाड़ते तो राजा ने एक तो फैकी तो गई असमान में अरबीजी फोंग गई प्याल में पांच पांडुओं ने भी उबार लिया <स्थाँगा> अंध का है प्रथमी का मूल है जिमी किन की जात जवानिया गुड़ियों गुणियों ने पूछना संत साधो ने पूछना बोलिया सगराम दात साखो साधो माते शाक मेली नेम का गुरु कौन तो को भाई नेम का गुरु तो है प्रेम पर धरती इसमा ना के माथे है तो के पवन है पवन पर पौणी है पौणी पर बेल है बेल पर फूल है फूल पर कंवल है कंवल पर नाग है नाग पर दौड़ है दौड़ पर सींग है सींग पर राही है राही ऊपर नव जोजन धरती ठहराई है नव योजन धरती ठहराई तो नव जोजन सूर्या नारायण है नव जोजन सूर्य नारायण है तो नव जोजन जो तो जो चंद्र भगवान है नव जोजन चंद्र भगवान है तो नव जोजन ई ताराम है नव तारा तारामल है तो नव जोजन शंकर रि धूणी है तो कव दो जो शंकर रही धूणी है तो शुरत पकड़ कर चरणों में धर दो मन पकड़ करो काठो सोलव सोलो मारे गुरु जी भाई नीत्र रहे तो खोटो रे मारो कृष्ण मुराड़ी तूटो तो कोई बात रखियो नहीं तोटो तो तीन गुणौरी भी तूंबड़ी पाँच तंत्रों घोटो असन दुगोरो तालो जड़ियो जन मारों सदगुरु मलिए तूटो अरे मारु कृष्ण मुराड़ी तूटो तो मार कोई बात रखियो नहीं तो तो गगन मंडल उठे रे, रे जो गर्भा जलम पुत्री है जलम पुत्री पाया सा मन का जलम आया है तो कौन भेद कर कर आया कौन भेद कर कर बैठा कौन भेद कर कर बुआ तो पहला मास नर्मला नीर है बीजा मास भई खीर तीजा मास रक्त का रेला चौथी मास भभूति का गोला पांचवा मास लुद्र की काया छठा मास हड्डी बनवाया सातवा मास सास आया आठवा मास रुहाड़ी आया नौवा मास गर्भचेताया खुलिया पर्दा बाहिर आया बाहिर भिंद्र बनिया पिंजर मोटा चार ऑँगल ललाड़ी ने पाटी सोलह ओंगल उदी तो नव ऑँगल नाक कौन अठोत्र ऑंगल ओत्र बारह ओंगल ओदरी चार ऑगल काल दो तीन ऑँगल तली दो हिया दो बूका कहे महादेव सुण पार्वती बे भूला न कोई चूका इन बजे हूँ शरीर बणियों है नव नारायणी दे तो आ सुकर्म कामरे वास्ते बणी है सुकर्म कामरे वास्ते बणी है तो शुद्ध काम करवा रे वास्ते बणी है कपटी मीत कही जे पैट पैट बुदले है पहल बांध ले परी तो फँस गोता दे वही कई कॉमरा कोई कॉमरा नहीं है वो देखो गांव ने कौन बिगाड़े है के राम सन्यासी राउंड बिगाड़ी गांव बिगाड़िया गोला घने चौधरीओ न्याव और खेत बिगाड़ियो झोला जो कपटी वे है वो न्याव बिगाड़ दे वह ब्याह बिगाड़ दे वह सगपड़ बिगाड़ दे वो कोई हरेक चीज बिगाड़ दे खमान कपटी में इत करे इन वास्ते पंच करो पंचायती करो भाई तो शुद्ध नावरी करो पास्ता न्याव ऐसा करिया जो पकड़ बेटा हाजिर करिया ज्ञान चर्चा है और शरीरों कल्याण है दही रू कल्याण है कल्याण करो अच्छा काम करो अच्छी पंचायती करो तो भलो काम भलो ही जाएकुम तो राजा आ राजा आलसी बड़ा धाड़वी अर राजा अर तो बेमार पड़ गया छह महीना या मौतेरे मोहने पड़िया तो सासा नहीं छूटे बेटा सऊआ पूछियो हे पिताजी आप रि सासा कैमे अड़ी उड़ी है जो आपसा अड़ी उड़ी वे ऊ को आप प्राणी क्यों नहीं छोड़ो तो कह बेटा बीजा संसार में कौन होता मैं हो ही कर लिया कौम होता संसार में हो ही कर लिया एक कौमरी मारे मन में रहेगी तो कह पिताजी तो कह बेटा काठियावाड़ी घोड़ा ला और चारण भाटो ने दौन को दियो नी आ मोटी उम्मीदी मारे मन में रहेगी बेटा पिताजी चाहे तो सासा छूटो अर चाहे मत छूटो ओ कौम मारे शू नहीं वे तो सौ बेटा है जो नट गया नट गया बहन लालर बोली कि आज छह छह महीना आया मेरा पिता पड़िया है मोहते मोई अरे परि क्यों नहीं छूटे भाई बात को ही है। तो के भाई एड़ो काम है अरे आप पिताजी रे मन में है ओ काम पूर्ण हुए नहीं अरे पिताजी री सा छूटे नहीं तो भाई आज मैं जाऊं पिताजी कने जट बुआ लालर आया पिताजी गोडे तो हाकल के बन पिताजी ने कहो कि पिताजी कोई उम्मीदी है जीव कमें अड़ी उड़ो है वेदों को खुले खाड़ू के दो कोई बात संख्या नहीं रखनी चाहिए ऐ बेटा थू है कुआसी थैं कई कौम हो सके मारा सौ बेटा है वही नट गया तो थैं कई कौम हुए मारो के कह दियो के तुम्हारे मन उमेदी कोई नहीं रखनी पिताजी वह जगो खुली बात कह दो और मैं थोड़ी मंशा पूर्ण मैं करूँ ला के बेटा सरसार में जो काम हो तो जो को मैं होई कर लियो कर लियो एक कोमरी मारे मन में रहेगी बेटा काठिया वाल रहा घोड़ा ला अर चारण भाटो ने दौन को दियो नी आ मोटी मारे उमेदी रे गई ये ओ जी काम कोई करता हुआ बेटा तुम जी मकहोत्र पावे अरे सासा मारी छूट जावे तो कह पिताजी आप बेपरवाही में रहो अरे आप रि है देखो मकहोत्र पाओ अरे ओ काम काठियावाड़ी घोड़ा ला चारण भाटो ने दान मैं दूंगा राजा अलसी जो काम आ, आ, आ गया उठे राजा अलसी काम आ गया अरे बहन लादर की हो भाईओं ने भाई छे तो करो बारह दन अरे मैं जा रही हूँ काठियावाड़ जो लान बापरो बतनपूरों करना जड मर्दानी बेस करता ही अरे तरवार बगल में हलता ही अरे आप शस्त्र पार्टी लेता ही लेता ही घोड़ और काठियावाड़ रवाना उग्या रवाना गया तो अठी ने तो रावण मालरो कटक आयो अरे अठी ने आ हो गया जाता ही रामा सामा करिया मुजरा कर अमल कशुबा गाड़िया बैठा रिया तो थे हिद जाओ तो कि मैं जाऊं काठियावाड़ काठियावाड़ काठियावाड़ा घोड़ा लावना थे तो के मैं ही जाऊं काठियावाड़ जो मैं भी घोड़ा काठियावाड़ काठियावाड़ा लाऊँ तो के एक, एक घर चोरे दो नहीं वे मारो हीर राखो तो मैं ही भेड़ो हूँ थोड़े तो थोड़ा हीर कि सौ पन अरे थे हो एक पन बराबर हीर किए तो के बराबर हीर इे जो थे घोड़ा छोड़ो तो मैं रोकूं अरे मैं घोड़ा छोडूं तो थे रोको एक काम थे उठा लो रावण मालरो कटक देखियो रे मोए गो नही एकड़ा राजपूत है जो मोह बड़ी एक जीव जो योने जी मार खत्म कर ही बारे जो को ने जो आप बारे घोड़ा आने पकड़ ले लिया लाल तो गालिया मोएगा बड़ोसा अर मैं बारे घोड़ा आई जो रोकबो कर बढ़िया मोई ने लाल सिंह बढ़िया मोह ने मोह बढ़िया तराड़ा बार बार घोड़ो ने कूदाया बार बार तरहाड़ा घोड़ा ने कूदाया झ घोड़ो ने कूदा अर बारे लाया अर आप ही बारे आया ढोल नगारे डाको लागो रे के चोरी उगी काठिया रे पागिया में घो चोरी उगी घोड़ा काढ़िया उठाऊ तो बार चढ़ी तो घोड़ा कोई दह जाता रोकिया कोई पहुंच को जाता रोकिया करे तीन को जाता रोकिया लारे बार तो बार रे बारे भेड़ा आप ही लाल सिंह भेड़ा पे पूछे रहे भाई थे कौन हो रे तो मैं काठियावाड़ वाल हूं मन कर मोरा घोड़ा ले गया धड़ाई थी उन्हें जाऊं मैं बार में तो के बार में जाओ तो के ठीक है भाई मैं और शेल चलाऊ हूं ओ मारो तीर जो लियो तो थे घोड़ा पाईज आहो और ओ तीर कबाण मारो भाज निकलियो तो घोड़ा थाऊ जे तो के तो के आप लाल सिंग बा कबाण कबाण बो तो हेंग बाराला खप्प उबरिया जो कबाण नही निकलियो कबाण नही निकलिए था घोड़ा पा नहीं घरे भाई से तुम्हारे पाछा जाओ बरा ये बार भेड़ो मैं हूँ जो ओ मारो भाईड़ो कबोहनी था हूँ पाछो नहीं निकलियो तो घोड़ा थे पाचा कि आप चट घोड़े मैं आंगूठे हूँ पकड़ अरे ने काट काड़ लियो काट आगे गे घोड़ा रो क्यों रोक्यो ऐ बान बड़ा राजा करो बंट हरी को आधा घोड़ा थोड़ा आधा घोड़ा मारा झट करियो बंट बंट करियो तो एक घोड़ो उभर उवण माल ने क्यों आप कहो आंग लो आगे हूँ लारे ला तो लो ले तो आगलो अंग मारो बराबर भाई तरवार तरवार भाई तो आदो घोड़ो तो आप रे आगे पड़ियो अर आदो घोड़ो लारे पड़ियो कि आगले आंगरा हक धारियों थोरो भक्षण कर लो ले लो घोड़ो थोड़ा आप शेर रो रूप धार अरे झट भक्षण कर लियो भग कर लियो और हमारा हैंगर आ काल कांपिया के हो कोई फतूर है जट उठो के हो तो करो रसोई पानी रसोई पानी करवाने बैठा और के हो कि मारे नहीं मैं थोड़ो मैं हनन कराऊ नाही बुरा वैसा जट हनान करवाने गया और ना ही लुक तो लुक तो गियो तो बस्तर ऐणून हनन करता और ना ही दौड़ ना आयो पथ पाछ आयोगे बाप जी आदमी नहीं है आ तो है लुक हैं तो आ तो है लु गई रावल माल रावलमाल क्यों रे है मराव है प्रा बेटी राप करे कोई है तू सब ने मराव तो है प्रा तो मराओ नो है लु आप ओले ओले जान देखो तो रावल माल खुद है जो ओले ओले जा प्रा जट मीठ मीठ मड़े इनका क्यों होगा बे हमें परसों मने मारो अंग शरीर देख लियो तो बरसो तो कह बाप जी मारे आप रहे हो बरसुआ तुम्हारी तो ताकत है कोनी नहीं जिन पाछो क्यों ओ कौम कर और बदरी बाले रे घर में जन्म पाऊंगा नूपो वाला जिस दिन राजा था हूं मैं प्रणी झूला पाछा बारे दन कर अरे घोड़ा उतार जगह चारण भाटो ने दौन दियो अरे पिताजी है जो को जग सपूर्ण करियो अरे पिताजी ने शेर किया सुरा रण खेत लड़िए केसरिया हम करिए सरदियों मले तो धोखा कभी न करिए सती है सीह जीरो पर सीए राठौ रो जो जो पधारिया अर पाली आया पाली रे पाली वालों ने अर मैणो भीलो ने मार अर जार नगर बसायो तो बीरम दे जी मलिना औलाद चौबीस बेट आया चौबीस बेटो रोकड़ फाटो करोड़ दिवाली राज बनिया रखे चाड़दिया में देशु ए गोगा में केतु ए देवराजा में हेत्राओ भायलों में गोड़ियों उड़ो में कोरणो है झवेचो में पादरू है काबो में रोमीण है पातावतो में आड़मेरियों में बाड़मेरे कोटड़िया में कोटड़ो है हिंदला में कंवला है मंडला में भावराणी है जोदा में खैरवो है दांदला में कैरू है होनग्रा में झाड़ो रे बेरदस्ता बनडोगा में इंदो में बेड़वो है भाटिया में खिजड़लो है तिवरा में खेता रे खींचियों में घड़ाश है रणावतों में झालामंड चौपाव तो में काकोणी है मोंगड़ियों में बापीणी है देवड़ों में नौरो है भदावतों में खारी होकर बाउली है तेज मल रणनो है पड़ियारों में मडोर है तो में बैंगठी है होबाव तो में पाल है जसोलियों में जुसोले किरण तो मै कोरणों में चवणों में खिदड़ियाली में हाकड़ो है, है मेई में नंगर है रवड़ो तो मैं ओसियों जताव तो मैं बगड़ी ए बालो तो में डोडियाड़ी ए मेड़ियों में रियो है गोयल में खेड़ उदावत में लॉम्बियो है होलकियों में हेवाड़ो है कोटे तो मैं भड़ो है कूंपाव तो मोडो है जेहो में बालरू जेवड़ो में भेहड़ो होडो में उम्रकोट करोड़ दिवाज रखो महादेव शंखवार दायमो खनलवा पारी मंदो बात राधक चौंक जागरवा जो मैं रायगर रो बचो हूँ <coughs> रो बचो हूँ प्ररोहित है मारे सासन गाँव में डाबर आ डाबर सासन गांव में हाथीरो डाबर मन ढाबले तगरे दसमत जाए लालकी बस मे तू तो ढीगोण मट जाए कर्म है एकन माता एकन पिता एकन तापता, ये सुए मारो राजा तो फल लागता कितनी पीढ़ी जे मारे पिता ही जोग लियो है। मारे कालू। कालू मारे पिता ही लियो है है कालू कालू मारो आर मारे पिता किस्मत हुक्म अगले भोग कमाई करी एकन एकन एकन माता एकन पिता एकन तापता, ये सुए मत मारो राधा संतोरा फल लागता एक मिता एक सर्वरता है मारो, शंखवार दाईम खनरवाल पारी मंदो होतो तारा दी हों जागरवाल राधक चौंडी हो छंग जागरवालसरी गुंदे चो लोर चौक चो है मोइन तो है सरे चाद शेवड़ोरीवड़ तो तिवरी आला हैसा ए बैरजीरो परिवार है बारा कोटड़ी अर मैं अखेराजरो अखे तो हैर कौन जीरो मैं राइगर बच्चा तो कौन जीरा और अखेर बेरे जीरो परिवरी कर्म, तो कर्म ने दोष देना चार चीज रे औख नहीं करे अश्क नहीं जाने है जात को जात भूख नहीं जाने झूठो भात तरस नहीं जाने धोबी घाट तो नींद नहीं जाने है तूटो खाट ये चार चीज रे औख नहीं जिसो में रो सोनार उतो जद कहीं करियो के घर में आ गई ना दारगी घर में आ गई ना दारगी जदे घर्री लुगाई किया जमो है यार मेहनत तो मजदूरी कर लावो नहीं जो अपने टाबर कहीं हावड़े रह जो तो के भाई जाऊं होनारो निकलियो हो गियो दरबार बाबजी जी दरबार बाबजी ने जान क्यों के बाप जी टाबरा पसीले बैठा है मैं दिसावरों जो कहीं चार पिया लाऊ तो टाबरों कहीं आराम वेला तो तुगे जाबरों झट उठाऊ तो गेपुर दिसावरो मेहनत तो मजदूरी कर रुपया कर चार सौ रुपया घना टाइम टेम आ चार सौ रुपया कर अब होना देखियो कि पाछों तो चोर चकार धारेती घना है अरे रुपया में खोस ले ही। तो अब कहीं कह जाए चार सौ रुपया होनो लेने ले। कूट एक होंब कर अरे बौसड़े एक लकड़ी है थी जके जैसे चीरू मैंने गाल मा चीन से बंट दे दिया अब कोई देखे के तो कोई खोस मारे कहने जन्माया तो कहीं है देखे को अरे लकड़ी खोस ली पकड़ ली जर लेन बही हो गया बुआ बुआ बुआ बुआ बुआ में में तो तो एक रे ये कि चार पांच तोड़ा तो गाली कानों में सोनो हतरे रह अठारो गाली गल टूपी चमड़ पो होते रही है, रखी आर वे भावरो हजार पंद्रह सौ तो हजार पंद्रह सौ रजाई कोई नहीं कहे कि भाई बारे महीना में जावे जाओती एकदम चोरी जो बारे मो और महीना तो खर्चो लावे आपरी और बारे कोटड़ीरो तो बारह लावे टाबरों और चोरी करे बारे महीना में एक वार अठन तो ऊट लेती निकलियो अठनौ होना आने रे तो होना हिज जाओ तो जिसमे जाऊ बाप जी तो आवर जिसमे जावे तो मैं मै जिसमेरी जा रही हूं लार ले, में।, लार ले में तो होनारती ऊट खड़ी हो बुआ बुआ बुआ बुआ बुआ, बुआ खासी यार का डावो तीतर है खड़ा खड़ा खड़ा खड़ा खड़ा खड़ा बोले धड़ाईती कहीं करियो धट उठरी मोरी खोत होन हो हण कि अरे भाई जंगली राजा तू कह तो है पश्वास कर दे अर करनी हो मैं नहीं हूं मैं तो हूं राजपूत जो मैं तो तलवार रे सटे तो चोरी कर लू पण भाई बश्वास दे अर करनी हो मैं नहीं हूं जड़े वो होनारो बोलियो हो के बाब जी ओ जंगल लो जनावर बोलियो तो खरी पण कह कोई है तो भाई कोई कोई कह है चार सौ रुपये होनो है जो ये थारी लकड़की में गालियोड़ो है, है टोट में दे एन लेन घरे जाओ घरे जाओ घरे जाओ रियो है देखियो को, को कोई भगवान है को कोई राम है चार सौ रुपये रे होने कहीं पड़ियो में होना तो हाथ पहुंच लाग गई सा उठा धके गया धके गया धके गया खेलड़ी टोंपे मारे धौड़ी चढ़ी है बोदरी। दरां, दरां, दरां, दरां हुन, हुन, हुन। तो शुग्न चढ़ी बौधरी धरा धरा धरा धरा का बड़े ऊंट रही मोरी खाँच अरे उग्न चढ़ी माता तू कह तो है पर मरी उड़ो रहा माल मैं नहीं लू है तो मरी उड़ो रहा माल मैं नहीं लू कहा बड़े हो नारो बोलियो के बाब आ दौड़ी चढ़ी कह तो है के कोई हैं, तो को भाई सेठ सेठ है, खेल है और ये रे निकल निकल सासा सासा छ सौ रुपये जो आ सुन चढ़ी लेन घरे जाओ घरे जाओ घरे जाओ इं कह रही है जो मैं तो मर उ हाथ लग हूं को देख बोलियो कहो काम ठह के बाप जी आबरो हुकमे तो मैं ले जाऊं तो भाई तू ले तो मारे खने नहीं हे आरो तो निहाल मने छुट्टी दे तो मारे खने माजी तू जा देख हो होना आगे जाए खिजड़ी रहे दे लाश पड़ी लाश ने फोरे कड़ी और छ सौ रुपये नौली बंदी जेट लेने आयो क बाप जी नौली तो है तो गुण तो गुण तो नहीं तो रुपयो बत्तो नहीं रुपयो कम पूरा छ सौ रुपया होना रो बत करियोगे भगवान है रोम है की किरकोई है अब बाप जी तो को भाई उठे जू बोरे अरे गुणिया रुपया लेने जा परो आज सारी जसमेर लूटूंगा जो तू कही ने बात मारी मत कर दी हैं तो को बात मारी मत कर दी क्षमा गणी मैं तो चौंद हुई बात को करू नी बापजी हो नरे घरे आते जठ आप रो हंज मेल तोय एक नो मोर घाल दरबार नजरो नही खम गी आन तो हुक्म आप जी तो कई टाबरों रे राबड़ लायो ही। तो हुक्म लायो बाप जी राबड़ तो लायो अंदाता तो था आज मैंने एक हूगनी मै एडो कोई राम है कोई देवता है कोई भगवान है खटे है तो राज राजम थे तो मार गावेला आज अपनी लूटेला तो कई तो लवे टवे तो आए तो के ठीक है हम जाब होना तो गियो घरे दरबार बाब जी दन दन तो बैठा रिया आपरी पोशाक में पोशाक में बैठा रिया दन बदी और ग... आप पोषाक तो उतार मेल दी फाटूडा गाबलिया पड़िया जो पैर एक बंदूकड़ी खोखो पड़ियो जो ले अरे बच्चे एक आकड़ो आकड़े रे मड़न बह गया आधी रात लवे टवे आयो जट झटभूरो आयो कर्ने कर्ण बेहतर आकड़े रे मैंने आगो पाछो आगो पाछो आ पौन बजाया पौन बाजिया दुख पर रे हूं तो भील हापजी के आम दरबार भील बनिया उन तो भी लो बापजी के एत की करे तो के गाँव रा जम्पे पर ऊँट से पग राख रे अरे मैं बार होने रहा पे पड़ला कर दे तो बाप जी आलो हमें दरबारी भेड़ा चोरी भेड़ा जा तो भलो गर्व है ऊ ग बता तो ले शेठता कोई करोड़ी धजरबा पती उड़ी हवेली बताई हवेली रे मईने लाखों रुपया करोड़ों रुपया पड़ा जे चोर पड़िया मई बढ़िया मईने ठाकर दरबार है ऊबा ऊँढ़ से गोडे पकड़ियों दी हम बढ़िया मैं जाते चोर हाथ धनबाद पड़े जा तो उठाई थैली थैली उठाई तो ला मैली आह पाशा बढ़िया जो बड़े उठाई थैली आन में मेले कि भाई मारो तो पूरा वो उग हो बारह महीना मारा टावर खावे अत्रो खर्चो आ गया और बारह महीना ही मैं खाऊं मारे कोटड़ी रो खर्चो आ गई और बत्तो धन मारे नहीं चाहिए थू कतरा उठाई क्या मैं ही मोन खा चला बाप जो मैं उठाई जेड़ मैं ही उठाऊ बढ़िया मैं मैं बढ़िया ठीक पढ़िया जो कौन अठे दो है तो एक लूनो कुंडो भर हो आप देखिए कोई मेहरी है ज लेन मुंडे में नौख दी मूडे में नौखी एन कहा सर जो पेट में गियो बो पेट में गो पाछे कुदन बारे आयो बारे लायोडे बहरे आई लायड़े थे ऊँट से आखे करबार पूछ गो बाजी ओ लायोडो धन थे पाछ नौखो एर कारण कहीं तो भाई थारे हारू तो जो मैं धन जो तो देख ठीक भरिए तो लू मैजियो कि मै हेरी इं कर मुंडे में डली नई तो लूण न कस गियो पर पेट में ये घर चोरी नहीं करूँ लूण पड़ी खा अरे ये घर चोरी मैं नहीं करूँ ला अड़ो धन जो पाछ नियो कियोगा बे कोई भलो घर हो जो बता ये घर चोरी नहीं करूँ <coughs> तो आपरी महिला इत तो जको बताई क्या देखो महल पढ़ी ये अरे मोएना लाखों करोड़ों रुपये रहा धन पढ़ी है बाबान मोती पढ़िया जेडे रोई ने मैंने हिया बोलिया हियालिया बोलिया गौरे कुत्तों ने हर दी के गांव में चोर गोर पड़िया गुकर खारिया हो टुकुर खारिया जो भ तो चावा करो अभी हूगनी उबो वो जेड़े गौवरा कुत्ता होमा भस्या के ला चोर तो वह तो मैं भंसनी चावा करो पाधी उबा है दरबार भेड़ा उबा चोरी करा लिया है मैं भसम सावा करो कहने इनका झटपग जा लिया खमा गणी भोले पोतरे आपने तुमका रह दिया रे का रह दिया अरे आपने मैं नहीं दबुल हम मे चोरे करिए बेरे हम पौड़ में पता रोड़ जट बहन आया पौड़ में पौड़ में आया दरबार बाबी ने पोशाक पह बैठा अमल बिजाल गाड़िया लिया के बाबजी हुगनी तो मैं ही गणी हूँ आप हु कोई घाटो है जो कई आपने ठापड़ियों जिसमें लूटवाने आपड़ियों तो भाई मौने कह ठापड़े कले सारे होना भेड़ो यो उन बात करी <coughs> <coughs> तो होना बात करी तो बोला